संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व युधिष्ठिर द्वारा भीम को फटकार और मनोवृत्ति की प्रशंसा तथा अर्जुन का राजा जनक के दृष्टांत से उन्हें समझाना वैसम पायन जी कहते हैं भीमसेन की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले भीम असंतोष प्रमाद मद राग अशांति बल मोह अभिमान तथा उद्वेय इन प्रबल पापों ने तुम्हारे मन को वशीभूत कर लिया है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 पृथ्वी के द्वारा तुमने कल्याण पर विजय पाई है भीमसेन। तुम मनुष्यों के काम भोग ही सर्वोत्तम पद को प्राप्त करते हैं जो लोग पत्ते चबाते हैं पत्थर पर पीस कर या दाँतों से ही चबा कर खाते हैं अथवा पानी या हवा पीकर ही रह जाते हैं उन तपस्वियों ने ही नरक पर विजय पाई है वहां तुम्हारे जैसे वीरों की वीरता नहीं काम देती एक ओर संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने वाला राजा है और दूसरी ओर पत्थर और सोने को एक समझने वाला मुनि इन दोनों में मुनि ही कितार्थ है राजा नहीं अपने मनोरथों के पीछे बड़े बड़े कार्यों का आरंभ न करो आशा तथा ममता न रखो इससे तुम्हे एहलोक और परलोक में भी शोक रहित स्थान प्राप्त होगा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 जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है राजा जनक समस्त दंडों से रहित और जीवन मुक्त पुरुष थे उन्हें मोक्ष स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार हो गया था पूर्व काल में उन्होंने जो उद्घाट प्रकट किया था उसे लोग इस प्रकार बताते हैं दूसरों के दृष्टि में मेरे पास अनंत धन है किंतु मेरा उसमें कुछ भी नहीं है सारी मिथिला जल जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलेगा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 उस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं जो जड़ और अज्ञानी हैं, जिनमें शुद्ध बुद्धि तथा तप का अभाव है, ऐसे लोगों की अब चुप हो गए तब अर्जुन ने फिर कहा महाराज जानकार लोग राजा जनक और उनके स्त्री का संवाद स्वरूप एक प्राचीन इतिहास कहा कहते हैं राजा जनक ने भी राज्य का परित्याग करके मांगने का निश्चय किया था उस समय उनकी रानी ने दुखी होकर जो कुछ कहा था वही आपको सुना रहा हूं है। कहते हैं एक दिन राजा जनक पर मूढ़ता सवार हुई वे धन संतान स्त्री नाना प्रकार के रत्न तथा अग्निहोत्र का भी त्याग करके भिक्षुक की तरह मुट्ठी भर भुना हुआ जव खा कर रहने लगे स्वामी को इस अवस्था में देख रानी को बड़ा रंग हुआ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 मैं तो समझती हूँ आपका यह सारा परिश्रम व्यर्थ है आपने कर्मों को त्यागा है इसलिए देवता अतिथि और पितरों के ने आपका भी परित्याग कर दिया है आपके रहते ही आपकी माता आज से पुत्रहीन आज से पुत्रहीना हुई और यह अभागन अभाग्नि कौशल्या पतिहीना भला कहिए तो ये नाना प्रकार के वस्त्र तथा आभूषण छोड़कर आप किस लिए सन्यासी हो रहे हैं क्यों निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं आप संपूर्ण भूतों के लिए प्याऊ के समान हैं, तभी आपके यहाँ अपनी प्यास बुझाने आते थे इसी तरह एक समय ऐसा था जब आप फलों से भरे हुए वृक्ष की भांति सब जीवों की भूख मिटाया करते थे किंतु तो अब मुट्ठी भर अन्न के लिए स्वयं भी दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे जब सब कुछ छोड़कर भी आप मुट्ठी भर जाओ के लिए दूसरों की कृपा चाहते हैं तो इस त्याग में और राज्य करने में अंतर ही क्या रहा? दोनों एक से ही तो हैं, फिर क्यों कष्ट उठा रहे हैं मुट्ठी भर जाओ की आवश्यकता बनी ही रह गई तो सर्व त्याग की प्रतिज्ञा कहाँ रही महाराज यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो इस पृथ्वी का पालन कीजिए और राजमहल सैया सवारी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 इसलिए अन्न देने वाला प्राण दाता होता है गृहस्थ आश्रम से अलग होकर भी त्यागी लोग गृहस्थों के ही सहारे जीवन धारण करते हैं जो आसक्ति रहित एवं सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है वह किसी भी आश्रम में रहकर मुक्त ही है बहुत से लोग तो दान लेने या पेट पालने के लिए मोड़ मुड़ा कर गेरवे पहन घर से निकल जाते हैं नाना प्रकार के बंधनों में बंधे होने के कारण भोगों की ही खोज में ढोलते फिरते हैं हृदय का राग आदि दोष दूर दो न हुआ तो गेरुआ वस्त्र धारण करना विडंबना मात्र है मेरा तो विश्वास है कि धर्म का ढोंग रचने वाले मथमुंडे अपनी जीविका चलाने के लिए ही ऐसा करते हैं जो हो आप तो साधु महात्माओं का पालन पोषण करते हुए जितेंद्रीय होकर पुण्य लोगों पर अधिकार प्राप्त कीजिए जो प्रतिदिन गुरु के लिए संविधा लाता है अथवा निरंतर बहुत दक्षिणाओं वाले यज्ञ करता रहता है, उससे बढ़कर कौन होगा? इस तरह रानी के संधाने से जनक ने संयास का विचार छोड़ दिया राजा जनक संसार में तत्ववेदता के रूप में प्रसिद्ध है किन्तु उन्हें भी मोह हो गया था उन्हीं की भांति आप भी मोह में न पड़िए यदि हम लोग सर्वदा दान और तप से तत्पर रहकर अपने धर्म का अनुसरण करेंगे दया आदि से संपन्न रहेंगे, काम को त्याग देंगे तथा अच्छी तरह दान देते हुए। प्रजा पालन में लगे रहेंगे तो गुरु और वृद्धजनों की सेवा करते हुए हम अपने अभिष्ट लोक प्राप्त कर लेंगे इसी प्रकार ब्राह्मण सेवी और सत्यभाषी होकर देवता अतिथि और समस्त प्राणियों की विधिवत सेवा करते रहने से भी हमें अपना इष्ट स्थान प्राप्त हो जाएगा राजा युधिष्ठि ने कहा भैया मैं धर्म का प्रतिपादन करने वाले और पर तथा अपर ब्रह्म का निरूपण करने वाले दोनों प्रकार के शास्त्र को जानता हूं, तथा मुझे कर्मानुष्ठान और कर्म त्याग दोनों का प्रतिपादन करने वाले वेद वाक्यों का भी ज्ञान है इसके सिवा परस्पर विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों का भी मैंने युक्तिपूर्वक विचार किया है और उन वाक्यों का जो तात्पर्य है उसे भी मैं विधिवत जानता हूं तुम तो केवल शास्त्र विद्या के ही जानकार हो और वीरों का धर्म पालन करते हो शास्त्र के यथार्थ मर्म को तुम किसी प्रकार नहीं समझ सकते जो लोग शास्त्र के सूक्ष्म रहस्य को जानते हैं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 वे तपस्वी ऋषि ही हैं जो अंत में सनातन लोकों को प्राप्त करते हैं अनेकों ऐसे भी अजार शत्रु धैर्यवान वनवासी हैं जो वन में रहकर स्वाध्याय करते हुए स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेते हैं कोई भद्र पुरुष इंद्रियों की को उनके विषयों से रोककर कर जनित अज्ञान से छूटकर कर देवयान मार्ग से द्वारा देव यान मार्ग के द्वारा त्यागियों का लोभ प्राप्त कर लेते हैं और कोई तेजो में दक्षिण मार्ग से पुण्य लोगों को प्राप्त होते हैं किंतु मोक्ष मार्गी पुरुषों की गति तो अनिर्वचनीय है अतः योग ही सब साधनों में प्रधान माना गया है पर उसका स्वरूप जानना बहुत कठिन है विद्वान लोग सार असार वस्तु का विवेक करने की इच्छा से निरंतर शास्त्र का विचार करते रहते हैं और वे अपने स्वरूप में स्थित हुए यही मुक्त हो जाते हैं वह आत्मसत्व अत्यंत सूक्ष्म है नेत्र से उसे देखा नहीं जा सकता और वाणी से कहा नहीं जा सकता जो बड़े हैं, वे भी इस के विषय में चक्कर में पड़ जाते हैं साधारण जीवों की तो बात ही क्या है इसी प्रकार बड़े बड़े बुद्धिमान श्रोत्रे और शास्त्रों के लिए भी यह अत्यंत दुर्विज्ञ है किंतु अर्जुन तत्व लोग तो तप तत्वज्ञ लोग तो तप ज्ञान और त्याग से उस नित्य महान सुख को प्राप्त कर लेते हैं